अध्याय 31 व 34 देवताओं और दानवों का युद्ध शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम पुनः उनके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनाकर निवृत्त होना भगवान शंकर का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो श्री विष्णु को प्रेरित करना श्री विष्णु द्वारा शंख चूर्ण के कवच और तुलसी के शील का अपहरण फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूर्ण का वध शंखकी पति का कथन श्री सनत कुमार जी कहते हैं महर्षि जब उस दूत ने शंखचूर्ण के पास जाकर विस्तार पूर्वक भगवान शंकर का यह वचन सुनाया तथा तात्वद उसके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूर्ण ने भी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 उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे वीरों के शब्द कोलाहल चारों ओर गूंज उठे मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का आपस पर युद्ध होने लगा उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी स्वयं महेंद्र वर्षा परवा के साथ लड़ने लगे विप्रचिती के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा भगवान विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे काल असुर से काल गोकंड से अग्नि काल केय से कुवेर, मै से विश्व कर्मा, भयंकर से मृत्यू, संघार से यम, काल अम्विक से वरुण, चंचल से वायू, घट प्रष्ट से बुद, रक्षाक्र से सनेच्चर, रत्न सार से जयंत, वर्चा गणो से वसुगण, दोनो रिप्पी मानो से दोनो अश्वनी कुमार गौमुख से चुर्ण खड्ग धूम्र संघल प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे इस प्रकार भगवान शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरो का असुरों के साथ युद्ध होने लगा 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों के साथ भिड़ गए उग्र और चंड आदि के साथ महामणि राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म से युद्ध करने लगे इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे विस्तारवैसे उनका पृथक-पृथक वर्णन नहीं किया जा सकता मुने उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल्यसुत के तथा वटवृक्ष के नीचे विराजमान थे उधर चंद्रचूड वीरत्ना भाणों से विभोषित होकर करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रथ सिंहासन पर बैठा हुआ था फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा तदनंतर शंखचूड भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि से बलशाली शंखचूड से जा भिड़े उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उन उनको भी वज्र खेल खेल में अपने बाणों के समान काट डालते थे श्री व्यास जी ने कहा देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वीरन की मोहिनी पर नृत्य करने लगी उनके साथ ही उग्र दृष्टा उग्र दंडा और कोटवीने ही मधुपान किया अनन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया उस समय शिव गणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया सारा असुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया तदनंतर काली ने शंख चूड के ऊपर प्रलय कालीन अग्नि की सिखा के समान उद्दीप्त अग्रेश्वर चलाया परंतु दानवराज ने वैष्णवात्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया तब देवी भद्रकाली ने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 दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से उसका निवारण हो गया तदंतर वैदानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी जिससे दानव भयभीत हो गए तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर एक सौโยชน์ लंबी शक्ति से वार किया परंतु देवी ने अपने दिव्य अस्त्र सामू से उसके सौ टुकड़े कर दिए यूं उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता दानव दर्शक बनकर उन्हें देखते रहे अंत में देवी ने महान कपोवेश से वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया उसकी चोट से दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई वह उठ खड़ा हुआ परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहुयुद्ध नहीं किया तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया प्रतापी शंखचूड़ ने वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः खड़ा हुआ उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ बल्कि उसका मन प्रसन्न था तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा इधर काली का भूख से विहल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी इसी अवसर पर वहांयो आकाशवाणी हुई ईश्वरी अभिरन भूमि सिंह नाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं ये बड़े उग्रत हैं तुम्हें इन्हें अपना आहार बनाना चाहिए परंतु देवी संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवाद्य है ऐसा निश्चय समझो